की तीसरी बल्ली में यमाचार्य नचिकेता को आध्यात्मिक विषय समझा रहे हैं तीसरी बल्ली के पहले श्लोक में यमाचार्य कहते हैं ऋतम पिबंत सुकृत लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्थे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदती पंचाग्नयो ये चत्रिचिकेता दो तत्व हैं जो ऋत का पान कर रहे हैं सत्य का पान कर रहे हैं रितम पिबंत और ये सुकृत लोके सत्कर्मों के लोक में सत्कर्मों की स्थिति में रहते हुए इस ऋत का पान कर रहे हैं और गुहाम प्रविष्ट ये एक सुरक्षित स्थिति में रहते हुए गुहा में रहते हुए उसमें प्रवेश करके इस ऋत का पान कर रहे हैं परमे परार्थे परमोत्कृष्ट स्थिति सर्वोच्च स्थिति और उसके भी पर भाग बाद वाले आधे भाग में ये ऋत का पान कर रहे हैं सुकृत लोक में शुभ कर्मों के लोक में सकामता वाला पहला अर्ध और निष्कामता वाला दूसरा अर्थ तो उस निष्कामता वाले अर्ध में पहुंच करके ये दोनों ऋत का पान कर रहे हैं सत्य का पान कर रहे हैं और उस स्थिति में रहते हुए भी ये दोनों परस्पर छाया तपो छाया और आतप के समान हैं छाया अल्प ज्ञान का प्रतीक है और आतप पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है आतप जिस प्रकार से पूर्ण प्रकाश का प्रतीक होता है और छाया कुछ कम प्रकाश का प्रतीक होती है उसी प्रकार से जीव अल्प ज्ञान वाला है और परमात्मा सर्वज्ञ है तो ऊपर जो श्लोक में स्थिति बताई गई जहां ये दोनों रित का पान कर रहे हैं वहां पर भी ये परस्पर छाया और आतप के समान है ऐसा कौन लोग कह रहे हैं तो जो लोग इस सुकृत लोक में विचरण कर रहे हैं सुकृत लोक में ही जी रहे हैं वे लोग ऐसा कह रहे हैं और वो किस किस तरह के लोग हैं तो कहा ब्रह्म विदाह जो साक्षात ब्रह्म को जानते हैं जिन्होंने साक्षात परमात्मा को जाना है साक्षात्कार किया है वे भी इस बात को कहते हैं कि जीवात्मा अल्पज्य है छाया स्वरूप है और परमात्मा सर्वज्ञ है आतपरूप है आगे कहा पंचाग्न जो पांच अग्नियों वाले हैं एक अग्नि जो हम अग्निहोत्र के रूप में करते हैं उसका उपयोग करते हैं और प्राचीन कर्मकांड में वहां पांच तरह के हवन कुंड स्थान अग्नि के स्थान बनाए जाते थे वो भी एक तात्पर्य लिया जाता है महाभारत के अंदर महाभारत उद्योग पर्व में पांच अग्नियों की चर्चा की गई और प्रेरणा दी गई कि मनुष्य को पांच अग्नियों का सेवन करना चाहिए पंचाग्नयो मनुष्य परिचर्या प्रयत्नतः मनुष्य को प्रयत्न करके पांच अग्नियों का की पांच अग्नियों की परिचर्या करनी चाहिए उसकी सेवा करनी चाहिए वो पांच अग्नियां क्या हैं तो कहा माता अतिथि पिता गुरु, गुरुरात्मा च पंचमा माता अतिथि पिता गुरु और आत्मा अग्नि उसे कहते हैं जो हमें प्रकाशित करती है अग्नि उसे कहते हैं जो हमें रास्ता दिखाती है अग्नि वो होती है जो हमारी मलिनताओं को नष्ट कर देती है जला देती है अग्नि वो होती है जो हमको कुंदन बना देती है हमारी मलिनताओं को साफ कर देती है तो ये पांच अग्नियां हैं जिनकी सेवा करते हुए व्यक्ति तपता है और तपते हुए उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करता है माता की अतिथि की पिता की और गुरु की सेवा तो समझ में आती है क्योंकि वो जीवधारी हैं शरीरधारी हैं और हम उनकी सेवा करते हैं लेकिन पांचवी अग्नि और यहां कही गई आत्मा आत्मा रूप अग्नि की भी यत्नपूर्वक परिचर्या करनी चाहिए महर्षि ने आत्मा की यानी परमात्मा की भक्ति के विषय में कहा कि उसकी आज्ञा पालन में हम सदैव तत्पर रहें। यहां जो सेवा शब्द है परिचर्या शब्द है मैर्षि पाणिनि ने हज सेवायाम शब्द से इसको द्योतित किया है भक्ति का अर्थ ही सेवा करना होता है और सेवा का तात्पर्य यहां है सेवन करना आत्मा के संदर्भ में जब हम भक्ति की और सेवा की बात करेंगे तो वहां अभिप्राय है सेवन करना जैसे कि हम दूध का सेवन करते हैं फलों का सेवन करते हैं यानी उनको ग्रहण करते हैं तो आत्मा की यत्नपूर्वक परिचर्या करनी चाहिए इसका तात्पर्य है कि हमको यत्नपूर्वक परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए पांच अग्नियों की जो सेवा करता है वो समझ लीजिए सुकृत लोक के अंदर रह रहा है अपने पुण्य कर्म बना रहा है और जो इन पांच की सेवा नहीं कर रहा पांच के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा तो वह सुकृत लोक में तो नहीं रह रहा आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति बहुत बार कहते हैं कि सत्य को पाना है सत्य को जानना है ये रित ये सत्य कब हमको ज्ञात होगा जब हम सुकृत लोक के अंदर रहेंगे सुकृत लोक के निवासी बन जाएंगे और सुकृत लोक के निवासी तब बनेंगे जब हम इन पंचाग्नियों की सेवा करेंगे और यत्नपूर्वक परिचर्या करेंगे एक सामान्य सेवा होती है जो व्यक्ति मात्र निभाने के लिए लोक व्यवहार के लिए करता रहता है माता पिता अतिथि गुरु आचार्य गुरु से तात्पर्य जो भी हमें शिक्षा देता है चाहे वो लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो शिक्षक मात्र की हमारे को परिचर्या यत्नपूर्वक करनी चाहिए तो एक तो सामान्य परिचर्या हम करते हैं दूसरा यहां कथन किया गया यत्नतः यत्नपूर्वक प्रयासपूर्वक उसके लिए हमको ध्यान देना चाहिए उसके लिए हमें कुछ समय देना चाहिए उसके लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए अनेक व्यक्ति ये विचार करते हैं कि हमारे माता पिता बड़े दुष्ट हैं हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं अब ऐसों की भी क्या सेवा की जाए हां यदि माता पिता अच्छे होते सब बच्चों के साथ समानता का व्यवहार कर रहे होते अन्याय न करते तब तो मैं अच्छी तरह से इनकी सेवा सुश्रूषा करता लेकिन माता पिता कैसे भी हों उनकी सामान्य सेवा तो सबके लिए अनिवार्य है जो माता पिता बहुत अच्छे हैं जिनका व्यवहार भी अच्छा है वो तो और अधिक सेवा के पात्र हैं मैशी दयानंद ने सत्या प्रकाश में इस बात को लिखा कि माता पिता चाहे जैसे भी हो तो भी अन्नपान वस्त्र निवास औषधि आदि की सेवा के पात्र तो सदैव रहेंगे इतना करना तो हर बच्चे के लिए अनिवार्य है जबकि आज समाज में विपरीत स्थिति बनती जा रही है और जो माता पिता बहुत अच्छे हैं उनकी तो और विशेष रूप से सेवा की जानी चाहिए तो जो पंचाग्नि का पालन कर रहे हैं सुकृत लोक में इस रूप में रह रहे हैं वे भी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा छाया और आतक के समान हैं। और आगे कहा ये चत्रनाचिकेता हा। जो ये चत्रनाचिकेता जिन्होंने नाचिकेत अग्नि का पालन किया है बड़े बड़े यज्ञ किए हैं स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले बड़े बड़े परोपकार जिन्होंने किए हैं अर्थात जो इस रूप में सुकृत लोक में रह रहे हैं वे लोग भी यही कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा छाया आतक के समान है हम सामान्य स्थिति में तो स्वीकार कर लेते हैं कि हम बहुत अल्पज्य हैं, बहुत कम जानते हैं और परमात्मा सर्वज्ञ है लेकिन साथ में यह भी मान्यता बनी रहती है कि जब हम साधना करेंगे योग की ऊंची स्थिति में पहुंचेंगे अथवा जो उस स्थिति में पहुंच गए हैं योगी लोग हैं वो तो सर्वज्ञ बन जाते हैं सब कुछ जानने वाले हो जाते हैं तो उस स्थिति के लिए भी यहां पर ब्रह्मविधों का उल्लेख करते हुए कहा जा रहा है आत्मा भले ही समाधि में ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट स्थिति में पहुंच जाए तो भी परमात्मा की तुलना में तो वो छाया रूप में ही रहेगा यहां जिस रितम पिबंतों की बात की जा रही है योग दर्शन में संप्रज्ञा समाधि के प्रसंग में एक प्रज्ञा का उल्लेख हुआ जिसे वहां कहा गया रितम भरा प्रज्ञा वही रित शब्द यहां पर है ऐसी प्रज्ञा जो ऋत को धारण करती है सत्य को धारण करती है सत्यम एवं विभरती केवल सत्य को ही धारण करती है जिसमें कि विपर्यास की मिथ्या जान की गंधवी नहीं है ऐसी वो प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा और इससे ऊपर जब जाएंगे असंप्रज्ञात समाधि के अंत में वहां भी कहा गया तदा सर्वावरण मलापेत ज्ञानस्य ज्ञानस ज्ञान की अनंतता हो जाती है तो शास्त्रों में भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं लोगों की मान्यता भी ऐसी बनी है कि जो आत्मा समाधि को पालेगा परमात्मा को पालेगा वो परमात्मा की तरह सर्वज्ञ हो जाएगा कि भले ही हम कितने भी प्रकाश की स्थिति में हो कितने भी ज्ञान की स्थिति में हो परमात्मा की तुलना में तो हम छाया के रूप में हैं और जो प्रकाश आतप में है वो छाया में कभी नहीं हो सकता यहां पर जीवात्मा के प्रसंग में रित को पीने की बात हमारे को समझ में आएगी कि जब हम इस उच्च स्थिति में सुकृत लोक में पहुंचेंगे तो रित को पिएंगे तो परमात्मा भी इसी स्थिति के अंदर रहता है वो सदैव सुकृत लोक के अंदर ही रहता है सदैव शुभ कर्म ही करता है में संकेत दिया और गुहा प्रविष्टो, वो परमात्मा भी बड़े संरक्षित रूप में रहता है इस समस्त दुर्गुणों से युक्त भ्रष्टाचार से युक्त संसार के अंदर वह परमात्मा भी विद्यमान है लेकिन फिर भी वो गुहा के अंदर प्रविष्ट है यहां पर किसी हिमालय की गुफा का उल्लेख नहीं कि मनुष्य उस गुफा में जाए और वहां पर रित का पान कर सके ये वो गुफा है जो मस्तिष्क के अंदर रहती है और यहां जो आवरण है वो विचारों का आवरण है अपनी जागरूकता का आवरण है इस श्लोक को देख करके कोई यह समझे कि यदि मुझे रित का पान करना है तो संसार को छोड़ के ही जाना होगा कहीं दूर जाना होगा लेकिन यदि किसी विवस्था से हम संसार में विपरीत स्थितियों में रहे भी रहे हैं तो भी यदि वैचारिक रूप से हमने आवरण ढक रखा है संयम का आवरण ले रखा है तो इन विपरीत विकृत स्थितियों में रहते हुए भी हम गुहा में प्रविष्ट हो सकते हैं तो परमात्मा इस समस्त दुर्गुण युक्त संसार में रहते हुए भी अपने को पूरी तरह संरक्षित रखता है यह दुर्गुण उसका कुछ भी ज्ञान के अंदर विकार पैदा नहीं कर सकते कि परमात्मा को संसार का अज्ञान, संसार के दुर्गुण प्रभावित कर दे और परमात्मा का ज्ञान विचलित हो जाए ऐसा संभव नहीं है और साथ में रितम पिबंत कहते हुए यमाचार्य कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा जिस प्रकार से ऋत को पीता है उसी प्रकार से शुद्ध ज्ञान को ये परम परम्परार्ध में रहने वाला निष्काम कर्म का करता भी पी लेता है प्राप्त कर लेता है और इस रूप में जब आत्मा और परमात्मा की समानता होती है तब दोनों के अंदर सख्य भाव मित्रता का भाव पैदा होता है मित्रता होती ही तब है जब समान शील हो समान रुचियां हो समान व्यसन हो संस्कृत की एक पंक्ति है समान शील व्यसने सुख्यम जिनके एक जैसे शील हो स्वभाव हो और व्यसन यानी रुचियां प्रवृत्तियां भी एक जैसी हो तो वहां पर मित्रता हो जाती है तो परमात्मा जिस प्रकार सदैव रित के अंदर है उसी प्रकार से जब जीव भी सुकृत लोक में पहुंच और सुकृत लोक के भी परम परार्थ में निष्काम भाव के लोक में पहुंच के ऋत का पान करने लगता है तब वो परमात्मा के साथ सख्य भाव को प्राप्त करता है हम परमात्मा की मित्रता परमात्मा की सन्निधि परमात्मा की निकटता को चाहते हैं तो उसके लिए हमको पहले सुकृत लोक में पहुंचना होगा अपने आप को वैचारिक गुहा के अंदर प्रविष्ट करना होगा सांसारिक विपरीत विचारों से अपने को बचा के रखना होगा और सुकृत लोक में भी परम परार्थ यानी निष्काम कर्म के स्थिति में पहुंचना होगा तब हम भी परमात्मा के साथ साथ रित का पान कर सकेंगे और उस स्थिति में भी हम इस रूप में सावधान रहे कि परमात्मा की तरह रित का पान करते हुए भी हम छाया के रूप में ही हैं और परमात्मा आतप के रूप में है आतप का प्रकाश ही छाया की स्थिति में भी आता है हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो परमात्मा का ही है परमात्मा से ही हम प्राप्त कर रहे हैं परमात्मा के प्रति उस समय भी कृतज्ञता का भाव रहे और उस समय भी हम गर्व से गर्वित इतना हो जाएं कि मैं सर्वज्ञ हो गया हूं इसी प्रकार का कुछ भाव यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं और ये सारा का सारा उपदेश हम सबके लिए भी है